एवं जानता श्रेभ्य उपाशते ते अति अतिचर ते अति चरित मृत्युपरायणावेन एवं अन्जत अन्य किंतु इस प्रकार न जानने वाले अन्धत् जैसा सूर्य बताया है ना सूर्य स्थान बनता है आत्मा का स्वरूप जैसा बताया है प्रकृति के स्वरूप जैसा बताया है उसमें से कोई क्या करता है उनमें से क्या घंटे परमात्मा का साक्षात्कार करता है कोई शांत लोग के द्वारा करता है कोई परम लोग द्वारा करता है तो किंतु इनसे इन चीजों से मिलू है इन चीजों से जो है उसकी बात आई यदि शास्त्र कर्मयोग कर रहा है शास्त्र का ज्ञाता है वो सोचता है अधिकारी नहीं है कर्म से चलता है।, है ना ये जो है ना उसका भी अधिकारी नहीं है शास्त्र को अच्छी तरह समझ नहीं सकता है इसकी बात है जानता अन्य किन्तु इस प्रकार न जानने वाले अन्य लोग अन्य ज्ञात में आचार्य कि आचार्य श्रवण करके उपासना करते, है। आचार करके करते है। आचार हैं आचार्य से श्रवण करके उपासना करते हैं आचार्य से सुन लेते हैं की परमात्मा ऐसा है और उसकी उपासना तो तो इस प्रकार करेगा ठीक है लोग श्रद्धालु लोग हैं क्योंकि अन्य लोग किन्तु इस प्रकार ना जानने वाले अन्य लोग आचार्यों को सुनकर उपासना करते हैं श्रुति परायण अपी श्रुतिपरायणा अपी तर्क है श्रुति तर्क यहाँ पर श्रवण को परम साधन मानने वाले श्रवण को आचार्यों को सुनकर उपासना करते हैं तो जो महापुरुषों से श्रवण हो जाएगा उसी से हमारा कल्याण है तो श्रवण के परम साधन मानते हैं परम साधन मानने वाले शुभ प्रायणा थी वे श्रवण को परम साधन मानने वाले भी श्रवण को परम साधन मानने वाले वे साधक भी मृत्यु अतरंत योग मृत्यु का भी श्रवण कर ही जाते हैं क्या करने पहले क्या शुभ प्रणापी के जाते हैं, हैं में अन्य अन्य तो बताते कौन एक विकल्प है तो अन्य अन्य एवं यथोत्तम आत्मान अजानता इन विकल्पों में अन्य भी या इन विकल्पों में किसी एक से भी यथोच आत्मा को न जानते हुए तो ताँगा तो ताँगा तो ना न जानने वाले विकल्प ध्यान ये बताया है ना, ना। तो यहां है कि यहाँ पर आ जाने का तर्क है की आप इन विकल्पों में झूठ में अन्यथा झील है क्योंकि तीन है ना ध्यान और कांखे भी हो गए नकर भी हो गया क्या बात है अन्य तथा झीक है तो क्या है तीन हैं ना पहले अच्छा इन विकल्पों में किसी एक के द्वारा भी यथोक् आत्मा का साक्षात्कार न करनी चाहिए यथोक्ष आत्मा का साक्षात्कार शांति तो है तो इन विकल्पों में किसी एक विकल्प के द्वारा भी यथोक आत्मा का साक्षात्कार न करने वाले साधक अन्य आचार्य आचार्यों से ऐसी चिंतित इसका ही चिंतन करो इसका ही इस पद ब्रह्म का ही चिंतन करो इसी उत्साह ऐसा, जाने पर, ऐसा कहे जाने पर ऐसा कहे जाने पर उपास करना संसार कि श्रद्धा से युक्त होकर चिंतन करते हैं श्रद्धा से युक्त होकर चिंतन करते हैं आचार्यों ने बता दिया महापुरुषों महापुरुषो इसके इस परमात्मा का ही चिंतन करो तो इसे ऐसा कहे जाने पर श्रद्धा से युक्त होकर चिंतन करते है उपास्य कर श्रद्ध रहना संसार चिंतित अतिकरंत योग श्लोक में है ना अतिकरंत योग अतिक्रामंत योग वे भी अतिक्रमण कर ही कर जाते हैं कि मृत्यु मृत्यु कर मृत्यु संसारम से मृत्यु संसार का अतिक्रमण कर जाते हैं अर्थात मृत्यु संसार सेयण है श्रुति परायण सम देखेंगे श्रुति परम ऐनम ऐसा है श्रुति परम ऐनम ऐसा से श्रुति परायण श्रुति करते श्रवणम और तो क्या थे कमलम तो और परम ऐनम ऐनम कर गमनम ऐनम तो क्या गमनम और गमनम कर आगे लिखा है साधनम नहीं पे हाँ तो यहाँ पर परमम आयनम कर आगे लिखा है तो परमम आयनम कर आगे लिखा है परम साधनम करे ऐनम कर गम बताया और क्या बताया साधनम तो परम साधन और तो परम साधन कितने बहुत शुमारी सुंद्रता मोक्ष मार्ग की तुलसी में या मोक्ष मार्ग में चलने में मोक्ष मार्ग में मोक्ष तो मार्ग में मोक्ष मार्ग में जिनका परम साधन है ये बहुत अच्छे लोग हैं इनकी भी जो है ना भगवान में बहुत निष्ठा है संतों में बहुत निष्ठा है ये बहुत अच्छे लोग होते हैं उन्होंने बता दिया ऐसा तो उनकी जो शुभ कन्यावर्तन होगा है न ऐसा और अपने सर को बुद्धि होता है नवल परोपदेष प्रमाण केवल महापुरुषों के उपदेश को प्रमाण मानने वाले महापुरुषों के उपदेश को प्रमाण मानने वाले क्यों विवेक रहित स्व विवेक रहित होने पर स्व विवेक रहित होने पर ही केवल महापुरुषों के उपदेश को प्रमाण मानने वाले स्वयं विवेक रहित है मतलब जम उनको आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है पहले वाले जो ना कर वोग, वोग ना है ना वो शास्त्र का अध्ययन करके कर्मयोग में लगते हैं है स्वयं विवेक रहित है स्वयं विवेक रहित तथा केवल महापुरुषों के तो प्रमाण मानने वाले या भी है तो वो भी कर्या तोयना उनके विषय में प्रमाणम प्रति स्वतंत्र प्रमाणम प्रति स्वतंत्र प्रमाणम का क्या शास्त्र प्रमाण के प्रति स्वतंत्र है अर्थात प्रमाणन का प्रति स्वतंत्र है अर्थात शास्त्र का कविता जो समर्थ है शास्त्र का कविता ज्ञान रखने में समर्थ है शास्त्र का समय ज्ञान रखने में समर्थ प्रमाणन प्रति स्वतंत्र मतलब क्या होगा शास्त्र का समय ज्ञान रखने में समर्थ जिवेकी पुरुष मृत्यु का अतिक्रमण कर जाते हैं इनके विषय में क्या कहना चल है इनके विषय में क्या कहना अर्थात ये हैं ये ये क्या हुआ अभिप्राय होगा आगे देखेंगे क्षेत्रज्ञ क्षेत्र असंतेम यज्ञ आत्मा सुनते इस पुटार क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता को विषय करने वाला मोक्ष का साधन ज्ञान यज्ञ आत्मा सुनते इस पुटारे मोक्ष का साधन क्षेत्र और ईश्वर की एकता को विषय करने वाला ज्ञान कहा गया यज्ञाप सूचे तो क्या कहा गया मोक्ष का साधन और मोक्ष का साधन क्या है ज्ञान और कैसा ज्ञान क्षेत्र की एकता को विषय करने वाला क्षेत्र क्या है जैन में रहने वाला ज्ञात जीव और ईश्वर का मतलब है ऐसा तो यज्ञाप्वा में समो सूचे इस प्रकार मोक्ष का साधन क्षेत्र और एकता को विषय करने वाला ज्ञान कहा तो कौन सा ज्ञान की एकता को साधन युवा ज्ञान किस कारण से मुक्त था इसी इसी के बाद विराम चाहिए पूर्ण विराम उसके हेतु को बताने के लिए श्लोक का आगम किया जाता है मतलब युवा ज्ञान मुक्त का हेतु है ना उस ज्ञान के मुख्य हितु को बताने के लिए ज्ञान मुख्य का हेतु है न तो उसके मुख्य हेतु को बताने के लिए श्लोक आरंभ किया जाता है के जन्मम क्षेत्र क्षेत्र धन्यवाद क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा भरकर सभावर जंगम सत्व समझा भरकर सब यावत कुित भरकर सर्जन यावत यावत कदर ने किया जो कुछ स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं सत्यम कस है प्राणी क्या जो कुछ प्राणी उत्पन्न होते हैं प्राणी का प्राण करने वाले हैं, तो जहाँ जहाँ नाम रूप का विभाग है वहाँ सभी जगह पर परमात्मा जीव का रूप देते है अनंत जी जैन आपके अंकुरित है नाम, नाम रूपे तो जहाँ जहाँ नाम रूप का विभाग है चाहे वो पत्थर अक्षर भी किया के अनुसार है न है नहीं यानी में भी इस ंगल चलने वाले सागर वृक्ष हो गए नगे भरकर सगे जो कुछ इस पावर क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के के पहलेक्ति का आतन समझाए थे तो वही समझिए ना कि उनको क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुए और क्षेत्र हो गया इसमें रहने वाला अपना क्यों हो गया उसमें जिसका ध्यान न जाए तो सब आनंदी हो जाए सब उसका समाप्त हो जाएगा क्षेत्र को ध्यान में रखने की ऐसे देते सत्म की जो कुछ प्राणी उत्पन्न होता है जो कुछ प्राणी प्राणी उत्पन्न होते हैं जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती है प्राणी जो वस्तु है ना और ज्ञान देना वस्तु क्या सामान्य रुपये सभी वस्तु में लेनी है क्या सामान्य से सभी वस्तुएं में लेनी है अभी अभी से से से क्या लेना हैंगल सभी जंगल को सभी वस्तुए लेना है क्या तो तो तो इस इसमन में समाज का जंगल रूप वस्तुओं को क्षेत्र क्षेत्र के कि जंगम रूप में छेट क्षेत्र के संघर्ष इससे उत्पन्न होती है सर सब को क्या लेना है सागर जनम? सब को क्या लेना है और कसम क्षेत्र सही हो जाती है सब को क्या लेना है सागर जंगम सागर जंगम रूप में छेट क्षेत्र के संघर्ष उत्सन्न होती है एवं काम ही इस प्रकार अब देखना यहाँ पर भगवान ने क्या कहा क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से उच्च मंत्री ऐसा जाने प्रश्न होता है की क्षेत्र क्षेत्र का संयोग क्या भेजिए क्या पुनः क्षेत्र के संयोगा भी बेटा की पुनः क्षेत्र क्षेत्र के संयोग का यह क्या प्राय है पुनः क्षेत्र के संयोग का यह क्या विक्राय क्षेत्र क्षेत्र का संयोग भगवान ने कहा उसका क्या अभिप्राय है तो अभिपराय मतलब ये कि जैसे आप रज्जु के साथ घट संबंध होता है रज्जु के साथ घट का संबंध होता है कैसे अवयव होते हैं ना तो रज्जु का घट के साथ कैसा होता है अवयोव के संबंध के द्वारा तो रज्जु का घट के अवधव के साथ संबंध होगा जैसे के गले में रस्सी बांधते हैं ना तो रज्जु का घट के अवयव के साथ संबंध होने से जिसके साथ संबंध हो जाता है घट साथ संबंध हो जाता है बताइए रज्जु और घट का संबंध कैसे होता है घट के अवयोग के साथ संयोग होने पर घट के अवयोग के साथ संयोग होने पर घट के साथ संबंध हो जाता है तो इस प्रकार क्षेत्र की आत्मा का ध्यय के साथ संबंध होगा क्या इस प्रकार ध्यान लेने तो इस प्रकार क्षेत्र के साथ क्षेत्र आत्मा में संबंध नहीं हो सकता है सम्बन्ध होता है हाँ हाँ तो ये अवयोग से द्वारा होता है ना अभी यहाँ पर ध्यान देना यहाँ दोनों के अवयोग हैं रज्जू का भी अवयोग है और घटका के अवयोग है दोनों के अवयोग है ना अब यहाँ पर क्या है कि क्षेत्र यात्रा में कोई अवयोग है क्या ताकि जैसे रज्जू के साथ घटका संबंध होता है और वैसे के साथ क्षेत्र यात्रा में संबंध सकता है क्योंकि क्षेत्र कैसा है संयोग संबंध तो नहीं होगा ना तो संयोग नहीं हो सकता है ये पूर्व से चलना कहाज्जुआ तृतीया है ना तो सा के योग के बिना भी तृतीया होती है बिना तृतीया होने पर भी क्या होती है वह अर्थ आधुनिक होना चाहिए तो रज्जु आयुग तो जिस प्रकार रज्जु का जिस प्रकार रज्जु के साथ घटका जिस प्रकार रज्जु के साथ घटका हवलो के के संवारा संयोग विशेष होता है संयोग सम्बन्ध सामान्य है की संबंध विशेष है सम्बन्ध विशेष जब नाम लेंगे ना यह संयोग है संवाद यह सम्बन्ध विशेष हो जाएंगे और केवल संबंध लेते हैं तो संबंध सामान्य ठीक है जिस प्रकार रज्जू के साथ घटका अवलो संकल के द्वारा संयोग संबंध विशेष होता है उस प्रकार उनका अर्थ क्या दिया? जिस प्रकार तो उस प्रकार करना पड़ेगा उस प्रकार क्षेत्र के साथ क्षेत्र की आत्मा का उस प्रकार क्षेत्र के साथ क्षेत्र आत्मा का अवलो संकल्ले के द्वारा संयोग संबंध विशेष न सम्भवती ना अर्म नहीं होगा न तो उस प्रकार क्षेत्र के साथ क्षेत्र का यहाँ पर क्या क्या जोड़ना है अवयो संश्लेष का संबंध विशेष उस प्रकार क्षेत्र के साथ क्षेत्र का अवयो संश्लेष के द्वारा संयोग संबंध विशेष संभव नहीं क्यूँकी यहाँ घटके अवयोग है यहाँ क्षेत्र विशेष नहीं संबंध क्यों सम्भव नहीं है क्योंकि क्षेत्र का आकाश की तरह निर्वलो स्थित है क्षेत्र का आकाश है की तरह क्षेत्र के आकाश के समान या अवयोग के समान के अवयोग नहीं होगा संयोग नहीं होगा न अब संयोग संबंध में नहीं होगा किसका संयोग संभव नहीं है तो क्या समवाद सम्बन्ध ले क्या कहते हैं समवाद भी संभव नहीं है संतु पट का संबंध माना जाता है संतु और पट में कार्य कारण भाव है ना संतु क्या है तो समुवाही कारण तो है उसका कार्यु उसका उपादान कारण है आकार्य कार्य कारण भाव है ना और यहाँ पर तो ध्यान देना क्षेत्र और में तो वैसा कार्य कारण भाव नहीं है जैसे संतु से तट होता है ऐसा क्षेत्र क्षेत्र होता है या क्षेत्र भी तो क्षेत्र उत्पन्न होता है ऐसा कुछ ऐसा नहीं है है समवाय लक्षण अपनी अंका लगाएंगे समवाय लक्षण संबंध विशेष होती है समवाय रूप सम्बन्ध विशेष भी संभव नहीं क्या समवाय लक्षण सम्बंध विशेष काफी न संभव है लिखा है ना सरल शब्दों में संबंध समय दोबारा लगाना अच्छा अब ध्यान देंगे तो क्या कहेंगे की क्षेत्र के साथ क्षेत्र के साथ समवाय सम्बन्ध भी संभव ऐसा लगाइएगा तंतु पटयोग लिखा है ना तंतु और पट के समान और पट नहीं। नहीं। समान क्षेत्र क्षेत्र का समवाय सम्बन्ध भी संभव और पट के समान सम्बन्ध भी संभव या तो ऐसा लगा लो क्षेत्र और का संवाय संबंध भी संभव क्षेत्र का समवाय सम्बन्ध भी संभव नहीं है क्योंकि तंतु पटियों को लेना क्यूँकी तंतु और पट की तरह और तट के क्षेत्र और क्षेत्र में क्षेत्र और क्षेत्र में एक कि क्षेत्र और क्षेत्र में परस्पर में स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि तंतु और तट के समान क्षेत्र और क्षेत्र में परस्पर में कार्य कारण भाव स्वीकार नहीं किया जाता उनकी लग जाएगी नाय मतलब क्षेत्र और क्षेत्र में समवाद सम्बन्ध की संभव नहीं है क्यूँकी तंतु कट के क्षेत्र और क्षेत्र में परस्पर में कार्यकार नहीं किया जाता तो समुवाई भी नहीं हुआ वो संयोग भी छेद क्षेत्र भगवान ने कहा क्षेत्र का संबंध कहा है वो बना छेट क्षेत्र का संबंध नहीं बना ऐसा पक्षी ने कहााधान देता है देखता है क्योंकि तो भगवान ने कहा क्षेत्र खेत तो छेट क्षेत्र के संयोग का क्या अर्थ है देखेंगे विषय भी संयोग हो भिन्न स्वभाव ये भिन्न स्वभाव वाले विषय और विषयी छेट क्षेत्र के यहाँ पर जित्रित्री आया है ना भिन्न स्वभाव वाले कौन क्षेत्र क्षेत्र के अब देखेंगे आपका जड़ है और उसका हो हो का का चेतन होगा ना अब ये विस्मृत सत्य ऊपर हो जाएगा कौन तो क्षेत्र और क्षेत्र क्या हो जाएगा अश्क सत्य ऊपर हो जाएगा एक में जड़स्तु है एक में चेतन है दृष्टि रहेगा क्षेत्र में दृष्टित्व रहेगा क्षेत्र में क्षेत्र क्षेत्र हो गए और विषय विषय को ध्यान देंगे विषय विषय विषय कौन हो गया आपका क्षेत्र विषय कौन हुआ और क्षेत्र में ज्ञा है ये जानते हैं ना आप क्षेत्र जो व्यक्ति और विषय कौन होता ज्ञान विषय कौन होता है घट ज्ञान का विषय घट और दूसरा सिख्का विषय है घट ज्ञान बात तो घट ज्ञान विषय हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्षेत्र के विषय क्षेत्रों क्षेत्र ज्ञानों शुरू होने के कारण क्या बन गया विषय और क्षेत्र क्या बन गया विषय अच्छा यहाँ ध्यान देना है ना लगाइए पंक्ति धन्य स्वभाव वाले है जी हिन्द स्वभाव वाले जिसे और विषय क्षेत्र और क्षेत्र स्वभाव वाले है ना हिन्दू स्वभाव वाले विषय और विषय क्षेत्र और क्षेत्र में एक अर्थ क्या हुआ परस्पर अनोन एक दूसरे के एक दूसरे के उन धर्मो का अध्यात्म रूप संयोग है एक दूसरे के उन धर्मो का अध्यात्म रूप संयोग है इसमें अध्यात्म रूप संयोग है क्षेत्र और क्षेत्र में तो क्षेत्र में जो संयोग है वो कैसा संयोग है अध्यास है मतलब वहाँ जो अभ्यास हो रहा है वही संयोग है का क्षेत्र के धर्मो का अभ्यास हो रहा है क्षेत्र में और क्षेत्र के धर्मो का अभ्यास हो रहा है क्षेत्र में अभ्यास का आरोप अभ्यास रज्जु में सर्व का आरोप होता है या रज्जु में सर्व का अभ्यास होता है रज्जु में सर्व का अभ्यास होता है तो ध्यान देंगे की क्षेत्र क्षेत्र क्या होता है कि क्षेत्र के संबंध के कारण ये कैसा कुछ अज्ञानी लोग इसको क्या समझते हैं चेतन तो यहाँ पर ध्यान देने क्षेत्र का चेतन तो धर्म का आरोप कितने हो रहा है क्षेत्र की आत्मा ऐसी क्षेत्र की आत्मा ऐसी चेतन धर्म का आरोप कितने होता है क्षेत्र तो आरोप तो तो तो तो हो रहा है तो आरोप जो है ना आत्मा क्षेत्र में आत्मा तो धर्म का आरोप क्षेत्र में हो रहा है में। तो हुआ ना। अब ध्यान देंगे आप चलता दे। तो नो गर्तृत्व कितने है या तो गमन तो क्रिया समझ लेना दमन क्रिया कितने है देह में अब उसका आरोप कितने हो जाता है ना एक दूसरे में एक दूसरे के उन धर्मों का आरोप एक दूसरे के या एक दूसरे में समझ लेना एक दूसरे में परस्पर में उन धर्मों का अभ्यास न संयोग एक दूसरे परस्पर में उन धर्मों का अभ्यास हो रहा है ना तो परस्पर में उन धर्मों का जो अभ्यास है उसका अभ्यास को ही संयोग कर, कर दिया है अभ्यास है कि नहीं है जैसे धर्मों का अभ्यास के धर्मो का इसलिए और विषय विभिन्न स्वभाव वाले विषय और विषय क्षेत्र और क्षेत्र एक दूसरे के उन धर्मों का अध्यास रूप संयोग अभ्यास रूप भाई जैसे ध्यान देना की वो रजूर के साथ जैसे घटक संयोग होता है यह संयोग है नहीं, नहीं है लेकिन अभ्यास तो की है और अभ्यास के लिए ही संयोग आएगा ऐसा अब ये संयोग क्यों हुआ है क्षेत्र क्षेत्र का अभ्यास रूप संयोग क्यों हुआ है तो बताते हैं क्षेत्र शेप शेप क्षेत्र से जुड़े का राहुल बना विवेक का तो यहाँ पर विवेक ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्र विशेष स्वरूप के विवेक ज्ञान के अनुभव के है क्षेत्र और क्षेत्र के स्वरूप के विवेक ज्ञान के अभाव के कारण है ठीक इससे मालूम वो कि क्षेत्र क्या है जड़ है दृश्य है अनात्मा है क्षेत्र की चेतन है दृष्टा है आत्मा है अलग अलग ठीक से समझ लेना दोनों को तो फिर क्षेत्र के धर्मो का क्षेत्र क्षेत्र के धर्मों का क्षेत्र में अभ्यास देना तो ये अभ्यास क्यों है ये अभ्यास क्षेत्र और के स्वरूप के विवेक ज्ञान के अभाव के कारण है किसका किसका स्वरूप क्षेत्र के स्वरूप क्षेत्र और क्षेत्र के विवेक ज्ञान के अभाव के कारण है क्या है इस कारण संयोग कैसा संयोग स्वभाव वाले विषय और दिखाई क्षेत्र क्षेत्र में एक दूसरे से उन धर्मो का अध्यास रूप संयोग क्षेत्र और क्षेत्र के स्वरूप के विवेक ज्ञान के अभाव के कारण है हमको लग जाएगी पर एक दृष्टांत देते हैं जैसे देखेंगे रजू में देखिए रज्जु में क्या है सर्प का अभियान रज्जु में सर्प का अभियान और शिक्षिका में धजत का अभियान तो ये अभ्यास तब होता है जब विवेक ज्ञान में रज्जु रज्जु है। हो तो नहीं तो तो लगाएंगे जिस प्रकार आदि में जिस रज्जु आदि में उनके विवेक ज्ञान का अभाव होने से उनके विवेक ज्ञान का अभाव होने से अध्यारोपित सर्क और रजत आदि का संयोग होता है अध्यारोपित का आरोपित या कल्पित तो तो ये आरोपित या आरोपित तर्क का संयोग कितने हैं और आरोपित रजत का संयोग कितने है? हैं कैसे उनके विवेक ज्ञान का अभाव तो ये जो संयोग है अध्यास रूप है ये भी संयोग कैसा है इस प्रकार रजत कु आदि में उनके विवेक ज्ञान का अभाव होने के कारण अध्यारोपित तो स्तर रजत आदि का अध्यास संयोग होता है अध्यास रूपये दृष्टान्त है उसमें पहले वाले में तो उसी प्रकार स्वभाव वाले जिसे विषय क्षेत्र में एक दूसरे के उन धर्मों का ज्ञात रूप विजय ज्ञान के अभ्य के, के, के, के कारण बाद में कहा प्रत्येक दूसरी योग विषय विषय में वहाँ भी आया है वहाँ विषय विषय किसको कहा गया है आत्मान त्मा क्षेत्र तो तो क्या है वहाँ आत्मा से पैसा लेते हैं यहाँ तो क्षेत्र के दे में रहने वाला लिया है है ना? ब्रह्म लिया है क्या ये यहाँ तो वार्षिकालय क्षेत्र के कहा क्षेत्र के संबंध के कारण ही उसका क्षेत्र के नाम हो रहा है ऐसा अब देखिए आप अध्यास रूप अध्यास रूप कर क्षेत्र का संयोग क्षेत्र का संयोग किन रूप है और ये कैसा है मिथ्या ज्ञान है कैसा ये यथार्थ ज्ञान है क्या हाँ एक के धर्मों को धर्मों की क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र में में के के है कैसा कैसा कैसा नहीं तो अभ्यास करके क्या होता है क्या होता है सदभाव होती तदबुद्धि सदभाव होती जैसे के अभाव अभाव वाली में के वाली में के वाले में बताई पढ़िएमिक तो जो अभ्यास है ना तक वो होता है बताइए मतलब यथात ज्ञान है वो हाथ ज्ञान है या तो ये निष्ठा ज्ञान है निष्ठा ज्ञान तो भ्रम है उनके लिए है यहाँ अध्यास रूप छेत्र क्या है संयोग क्षेत्र क्षेत्र का संयोग अब देखेंगे जैसा शाश्रम पाठ है जैसा शास्त्र अनुसार खत्म हो गएगा गीताध ने दोबारा बनाया है ना तो उसमें अशुद्धि हो गयी अशुद्धि हो गयी कैसे एक बार जो वो छापते है ना वही सुरक्षित रहता है हर बार जाते हैं और हुआ क्या कि समय बदल गया पहले तो अच्छर अच्छर को तो चिंकी से के पकड़ पकड़ कर के रखते थे कंपनी के लिए कही ऐसे ऐसे प्लेट में रखते थे उसके यहीं लगाकर उसके कागज में छापते थे वो खत्म हो गया ये आ गया ना कम्प्यूटर तो उससे क्या होता है ना टाइप करते है न और शायद तो सर्जीडी बना पे सीडी पे साथ के सीडी भी खत्म होकर के वो आ गया सकते हैं तो उसको छुटकारा करेंगे वो सकते हैं एयर ड्राइव हां फ्रंट ड्राइव तो इस पे कोई वर्जन के कारण भी तो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा ना वो पद जो वो भी है अपन ड्राइव के बाद तो पता नहीं है क्या करना है क्या करने जा रहे हैं नहीं नहीं देख ले हैं शस्त्र करके शास्त्र से शास्त्र के अनुसार शास्त्र ना? शास्त्र के विधान से मतलब और उनके भेद ज्ञान पूर्वक के लक्षण और उनके भेद ज्ञान पूर्वक मतलब क्षेत्र क्षेत्र का लक्षण ज्ञान करके और उनका भेद करते क्षेत्र क्षेत्र के लक्षण और भेद के ज्ञान पूर्वक ज्ञान किसका किसका के लक्षण का ज्ञान और ये का ज्ञान हो भेद का ज्ञान तो क्षेत्र क्षेत्र के लक्षण और भेद को जानकर क्षेत्र के लक्षण और भेद ज्ञान पूर्वक पूर्व में कहे गए स्वरूप वाले क्षेत्र से प्राकल्पिक रूपा तो पूर्व रूप दिखाया गया है पूर्व में दूसार रूप कहा गया है मतलब ये हुआ की पूर्ण कथित रूप वाले क्षेत्र से सुंदरता मनता का घड़ता भोपाल महेश्वरा इस प्रकार क्षेत्र को पूर्णित रूप वाले क्षेत्र से क्षेत्र से क्षेत्र से किसका विभाग करना है क्षेत्र क्यों क्षेत्र से किसको पसंद जानना है क्षेत्र तो क्षेत्राध प्रभ लिखा है ना क्षेत्र से विभाग करके और किसका विभाग करते हैं तो क्षेत्र में लिखा है ना चेतर क्या पाठ है क्या आपको सबसे भी क्षेत्र भी कर दिया क्षेत्रज्ञ पाठ होना चाहिए कि क्षेत्र से क्षेत्र का विभाग करते हैं तो क्षेत्र से क्षेत्र का कैसे विभाग करना है कि जैसे मूल्य से जैसे मूल्य से इसी का का विभाग कर देते हैं आप में वो कुछ जानते है कहा कुश के किरण होते हैं जंगल में तो कुश का किरण होता है ना तो उसके बीच में होता है ना उसमें कहते हैं इसीका नीन उसको सीख कहते हैं है तो अब समझते हूं बीच में जो होता है ना उसको बीच की लकड़ी को निकाल देंगे बीच की लकड़ी को क्या कहेंगे इस इसी का। और आसपास जो अवरण होगा उसको क्या कहेंगे मुंध शब्द है अब ये टीका सूलम आया है ना जैसे यदि शब्द तो उसके ऊपर लगी भू होती है ना उसमें प्रकंदा प्रकंदा मोटा होता है तो लेकिन में भी है प्रकंडा में भी है में है, है, तो नहीं लगाइए शास्त्र के या शास्त्र के में कही गयी विधान के अनुसार या लेना सात सत्य के लक्षण और उनके भेद के पूर्व के लक्षण और भेद को जानकर पूर्व में कहे गए रूप वाले क्षेत्र से पूर्व में कहे गए रूप वाले क्षेत्र से मूल से इसीता को प्रकट करने की बात से को प्रकट करने के समान क्षण वाले क्षेत्र का विभाग करके लक्षण वाले क्षेत्र करके विभाग करके दोबारा इस प्रकार लगाइए आप जिस प्रकार मूल से इटिका का विभाग करते हैं जिस प्रकार मूल से ईटिका का विभाग करते हैं उसी प्रकार शास्त्र से क्षेत्र क्षेत्र के लक्षण और उनके भेद को जानकर पूर्व में कहे गए रूप क्षेत्र से क्षेत्र तो का विभाग करके समाप्ति में क्या है क्या कर सकती तो है जो देखता है विभाग करके जो तो क्षेत्र बचता है वो डॉक्टर मेरा बताइए अब क्या है की नक करना आता तो इसके द्वारा इस कथन के द्वारा संपूर्ण उपाधि रूप रही संपूर्ण उपाधि रूप भेदों से या उपाधि रूप विषयों से रहते संपूर्ण संपूर्णी रूप भेदों से रही तो ये ब्रह्म से जो देखते इसके द्वारा संपूर्ण उपाधि रूप भेदों से रहते जे क्षेत्र को ब्रह्मस्वरूप से जो देखता है जे दे क्षेत्र को स्वरूप से जो देखता है क्षेत्र है ना जय क्षेत्र क्षेत्र तो को विभाग करके और ये क्षेत्र को किस रूप से देखता है देखता है पैसा प्रश्नों पर संपूर्ण पादी रूप भेदों से देखे देखे। तो क्षेत्र के कारण ही लगता है ये मनुष्य है ये गौर है।, है या गौर है या शुक्र है या स्कूल है या भारतीय है, है या यूरोपियन है ये भेद किसको लेकर है पक्ष है ये पक्षी है ये पुत्र है ये गो है ये भेद को लेकर के है अब क्षेत्र विभाजित करके जो देखेंगे तो उसमें उपाधि रूप भेद का रहेगा क्या सोचते हैं समझाई की समय है उसको क्षेत्र ऐसी प्रकट के एक परमात्मा को से है नम्बर को जो देखता है अब देखेंगे लग अब जीवन का ये है उसको देखिए कैसा है तो देखेंगे माया निर्मित नगर स्वृष्ट वस्तु बंदरों नगर आदि वक्त क्षेत्र कैसा है जो क्षेत्र पर परमात्मा है ना क्षेत्र आत्मा जो ब्रम है वही वास्तविक सत्य है वही वास्तविक सत्य सत्य है और क्षेत्र कैसा है तो असल यो आगे लिखा है ना क्षेत्र को तो असर क्यों और कैसा असर है माया निर्मित हस्ती माया पर जानता है इंद्र जह बनाए गए हस्ती दिखाए होता कुछ नहीं है वो कुछ तो कुछ दिखा देता है कुछ भी नहीं कुछ को तो कुछ दिखाता है सब लोग मानते हैं खेल देता है जादूगर का हम्म वो ऐसे कुछ भी उनके साथ नहीं रहता ऐसे ही आते हैं फिर वहाँ पर पेड़ बना करके दिखाएँगे कुछ चीज बना के दिखाएंगे अपने पैसा समांग निकालते हैं ठीक है खुद तो निकाल कर सकते हैं वो है कुछ नहीं तो बाद में खुद को पैसा मांग कर देखा है तो क्या है यहाँ पर माया से बनाए हुए माया से निर्मित हस्ती के समान माया से निर्मित हस्ती के समान नहीं छ अब टोकन जैसे वस्तु में देखी गई वस्तु के समान में देखी गई वस्तु काम आती है।, है ना दुनिया के मालिक बन गया तो गंधरों नगर आज नजर आदि समान आकाश में बादल में कभी कभी नजर आती है दिखाई तो तो देती तो तो तो तो तो तो है ना कुछ उसको गंधरों में आकाश में कल जो नगर दिखाई देता है उसे क्या क्या मृत्य कारण आकाश में मृत के कारण है कहते हैं ना तो ऐसा तो लगाना क्षेत्र जो है ना वक्त वक्त का सबके साथ माया निर्मित हस्ती वस्तु और गंधरुम नगर आदि वक्त कैसा है असत है असत कौन है क्षेत्र है क्षेत्र माया निर्मित हस्ती की तरह असत है बच्चों तो के लिए सुबस्तु की तरह असत है और बंदरों नगर आदि की तरह असत है कौन तो ये क्षेत्र जो त्री नहीं काम देने वाला है जितने दिन काम लेता है दिन काम बच्चों के लिए वही है क्षेत्र को भगवान भक्तकार क्या कहते हैं असत ये माया नहीं रखी से पूर्ण करेगा करेगा फिर के है तो। एक क्षेत्र माया मेरे में छत्तीस के तो सदस्य तथा गंधर नगर आजी की तरह है असत्य होने पर असत ही होने पर सत्य की तरह प्रतीक होता है से सत्य होने पर असत ही होने पर असत होगा ना असत ही होने पर सत्य समान होता है सत्य समान क्यों भी होता है और उसमें अज्ञान भी है तो उसमें मान लेते तो देखते हैं बड़ी अच्छी लगती है ऐसा अज्ञान से सत्य समान ही प्रतीक होता है एक एवं निश्चित विज्ञान है या ऐसा निश्चित ज्ञान है जिसका जिसका निश्चित ज्ञान है कि तो ये सब असत है क्षेत्र है? है इंद्रिया भी क्षेत्र है और दृश्य जो तो भोग्य पदार्थ है ये क्या है क्षेत्र क्षेत्र में जो जितना दृश्य खून कर दुकान मकान ये सब क्या है नदी जल का सब क्या है वो सब असत ही है ऐसा निश्चित ज्ञान है जिसका ऐसा निश्चित ज्ञान है जिसका उसके है ना उसके यथोक्त समय दर्शन से जुड़ा होने के कारण उसके यथोक् ज्ञान से जुड़ा होने के कारण मिथ्या ज्ञान अब देखिए मिथ्या ज्ञान निर्देश हो जाता है मिथ्या ज्ञान क्या उसके यथोक् उसके यथोक्त समय ज्ञान के विरोध होने के कारण यथोक्त समय ज्ञान जैसा बताया गया है ना क्षेत्र में दृष्टा ममता भरता भोक्ता बीच रूप में बताया ब्रह्म है तो यथोक् ज्ञान से विरोध किसका है मिथ्या ज्ञान का ज्ञान ऐसी किसका विरोध है घट के अज्ञान ऐसी किसका विरोध है घट के ज्ञान का ज्ञान से घट का ज्ञान चला जाता है उसके जत्थों के संजय ज्ञान ऐसी विरोध होने के कारण ज्ञान मिजुत हो जाता है मिथ्या ज्ञान मुक्त हो जाता है अभ्यास मीठा ज्ञान क्या है हाँ एक धर्मों को दूस देना हो गलत हो जाता है उसका मिठ्या ज्ञान ग्रुप हो जाता है, तो क्या ना सब तो तो ये, ये, ये जब है, में नान लो ना कि है मुझसे अलग समझ लो ये सब असल की और सामान है तो फिर क्या हो जाएगा मतलब हवा देखेंगे तो जन्मुग तो उसके जन्म के हेतु के जन्म का हेतु क्या है <laughs> उसके जन्म के हेतु का ना सुनने से छेप उसके जन्म का हेतु मिख्या ज्ञान का ना होने से या एवं व्यक्ति पुरुषंत गुणा इसके लिए इस प्रकार है इसके आदि का क्या था यह एवं व्यक्ति पुरुषंत्र का गुण था था। तो, तो, वी वी तो था था। वो विद्वान जानने वाला इस कथन तो के द्वारा भी विद्वान ऐसी वैज्ञानिक फिर उत्पन्न नहीं होता है वाज्ञानी फिर उत्पन्न तो किस प्रकार को कहा गया वह उचित की कहा गया वह उचित ही तो मीठा ज्ञान का जन्म का हेतु ज्ञान मित्र हो गया तो फिर उत्पन्न नहीं होता है तो किस कारण मूर्ख का हेतु वो तो बता दिया न ये अवर्णिका में क्या था किस कारण मुक्त का हेतु है तो किस कारण मोक्ष का हेतु है कि करने वाला ज्ञान क्योंकि वो मिठा ज्ञान का विरोधी है मिठा ज्ञान का विरोधी होने से मिठा ज्ञान का निवर्तक है तो मिठ्या ज्ञान का निवर्तक होने के कारण क्या है वो हेतु है के पास संबंध हुआ अच्छे और देखो न सह भूलो बिजाई नकार समय ज्ञान का खुल समय ज्ञान का सम्यक ज्ञान का फल क्या है जन्म जन्मा भाव इस प्रकार उसका अभाव कहा गया तो समय ज्ञान का फल जन्म का अभाव कैसे होगा तो अभिज्ञा आदि संसार बीजेपी के बारे में सम्यक ज्ञान से क्या होगा कि जो संसार का बीज है संसार का कारण है संसार का कारण क्या है तो संसार के कारण अभिज्ञा की निवृत्ति होने पर क्या होगा जन्म का अभाव जन्म का होगा। होगा किसकी होने आरोप अविद्या होने आरोप अविद्या किसका बीज है संसार का बीज क्या है संसार के बीच अविद्या की निवृत्ति होने आरोप जन अभाव हो जाए वही कैसे बनाना न तो भूलोग भी जाते इस प्रकार समय ज्ञान का फल समय ज्ञान का फल कैसे मिलेगा तो अविद्या आदि संसार बीज अविद्या आदि संसार के कारण की द्वारा संसार के कारण की के द्वारा कहा गया ब्रह्माधार फल अभिज्ञादि अभिज्ञा आदि ले लेना उसके कर्म संस्कार रागतव लेना, देश, लेना। देश ले लेना संसार में ले लेना जो हु? संस्कार लेना, लेना ले ले आ से। <क्थाँगा>। और ले लेना संस्कार क्या लेना आज आदि ऐसी अविद्या गया और जन्म का कारण क्या है अच्छा जन्म का कारण है अविद्या के कारण जो है ना अक्षे क्षेत्र से इसमें कहा अक्षेप क्षेत्र ऐसी होगा सदिद्धि छेद क्षेत्र के संयोग से उसको जानो किससे जानो जो प्राणियों की उत्पत्ति तो प्राणियों की प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होगी क्षेत्र के संयोग से और छेद क्षेत्र के संयोग का भी क्या कारण से अभिज्ञा क्षेत्र का संयोग और संयोग होने तो से ऐसा उनसे लगाना क्या अभिज्ञा निमित्त का क्या अभिज्ञा का जन्म कारण छेद क्षेत्र संयोग का उसका और अभिज्ञा निमित्त के छेद क्षेत्र का संयोग के जन्म का कारण कहा गया अभिज्ञा नि करते हैं अविद्या के निमित्त होने वाला अभिज्ञा के निमित्त क्या होता है और अविद्या के निमित्त होने वाला प्राणियों के जन्म का कारण कहा गया प्राणियों के जन्म का कारण पता कर क्या अविद्या इसलिए उस अविद्या के निवर्तक संयक ज्ञान को कहे जाने पर उस अविद्या के कहे जाने पर भी पुनः शब्दांतर से पुनः शब्दांतर से क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है ना उसको बार बार कहना अच्छा है इसलिए ज्ञान कहे कहे जाने पर भी नुना शब्दांतर से कहा जाता है न सा भूयोग जाए थे इस प्रकार संयद ज्ञान का फल कहा गया और संयर ज्ञान न सब्तास प्रकार से कहा गया है मुख्यमंत्रा से दिखा गया है करते कर हैं? कर है। क्या है यह प्रत्यक्षी क्रमश प्रत्यक्ष अदृश्य संतं बताइए दिनादृष्टो परवेषे दृश्यसू दिनादृष्टो परवेषे दृश्यसू इष्टसंतं आद्य संतं परणेकरण समम यह प्रत्यक्ष है परवेषे दृश्यसू आद्य संतं दोबारा देखना दिन सर्वे ऊदेश नहीं बोलेंगे आदित्यंतम परमेश्वरम इसम यह प्य पत्यती है बिना सभी प्राणियों में रहने वाले सिंतम है ना दिन त्यु सर्वेशम विनाशी सभी भूतों में रहने वाले आज दिन परमेश्वर समूह या कर अविनाशी परमेश्वर को निर्विशेष जो देखता है समूह का समान या निर्विशेष अविनाशी परमेश्वर को जो समान देखता है समान के सभी भूतों में कैसे सभी भूत विनाशी विनाशी सभी भूतों में रहने वाले है अविनाशी परमेश्वर को जो समान देखता है तो भूत है ना जो नेत्र कहते हैं अविनाशी में अलग रहने वाला परमात्मा कहता है अविनाशी तो जो, तो जो, तो तो तो जो देखता है वह कहता है एक परमात्मा का दर्शन बनाता है क्या पश्चिमी गर्द है वह देखता है जो देखता है वही देखता है मतलब वही वास्तव में देखने वाला है और जो भूत देख रहे हैं अलग अलग एक परमात्मा को नहीं देख पाते है वो देखने वाले दिन अज्ञानी है पूर्ण <small> मैडम